तीसरा प्रश्न ध्यान का फल आत्मदर्शन है क्या और श्रद्धा को कैसे उपलब्ध हुआ जाए श्रद्धा को उपलब्ध होने का एक ही उपाय है श्रद्धा करना और कोई उपाय नहीं जैसे कोई पूछे कि तैरना कैसे सीखा जाए क्या करोग तैरना ही एकमात्र उपाय है उतरो पानी में हाथ पर तड़फड़ाओ एकदम से ना आ जाएगा तैरना लेकिन हाथ पर तड़फड़ाना तैरने की शुरुआत है तैरना है क्या हाथ पर तड़फड़ाने के की प्रक्रिया को थोड़ा व्यवस्थित कर लेना और तो तैरना कुछ है नहीं एकदम आदमी को फेंक दो पानी वो भी हाथ पर तड़फड़ाता है वो भी तैरता है लेकिन उसके तैरने में कला नहीं कुशलता नहीं और अक्सर तो ऐसा होता है कि वो डूबता है अपनी इस तैरने की प्रक्रिया के कारण वो इतना घबरा जाता है कि उल्टे सीधे हाथ फेंकता हो उसी में दबोच में आ जाता है उसी में पानी मुंह में चला जाता है घबराहट और बढ़ जाती है और जोर से हाथ फेंकता है मुश्किल में पड़ जाता है अपने ही चक्कर में डूब जाता है तुमने एक मजे की घटना देखी कि मुर्दा कभी नहीं डूबता जिंदा डूबता है मुर्दा जरूर कोई कला जानता होगा जो जिंदा आदमी नहीं जानते जिंदा तो डूब जाता है पानी में मुर्दा ऊपर आके तैरने लगता है मुर्दा एक ही कला जानता है वो ये कि वो कुछ करते ही नहीं जब कुछ नहीं करता तो कौन डुबाएगा उसे तो नदी हार जाती कि इस मुर्दे को क्या डुबाओ कैसे डुबाओ ये कोई सहारा ही नहीं देता अंत में जो लोग तैरने की कला में पारंगत हो जाते हैं वो भी मुर्दे की भांति पानी पर तैरने लगते हैं उनको हाथ पे नहीं चलाना पड़ता पानी में फेंक तो किसी को तड़फड़ाता है रोज फेंकते रहो धीरे धीरे तड़फड़ाने में कुशलता आ जाती रोज अनुभव से सीखता है हाथ सुचारू ढंग से फेंकने लगता है मुंह को बंद रखता है पानी के साथ संबंध बनने लगता है मैत्री सदती पानी के ढंग समझ में आ जाते अपनी भूलें समझ में आ जाती वही आदमी एक दिन तैरना सीख जाता है तैरने को सीखने के लिए और क्या करोगे सिवाय तैरने के श्रद्धा भी वैसी ही घटना है श्रद्धा करो पहले तो हाथ पर तड़फड़ाओगे संदेह पकड़ पकड़ लेगा किनारे की तरफ भागने का मन होगा कि डूबे सीखना पड़ेगा थोड़ा ढाढ़स रखना पड़ेगा थोड़ा साहस रखना पड़ेगा किनारे तरफ भागने की जल्दी ना करनी पड़ेगी भाग भी गए तो फिर उतर आना पड़ेगा संदेह पकड़ेगा बार बार धीरे धीरे श्रद्धा से संबंध बनने लगेगा रस उत्पन्न होगा सुचारू हो जाएगी व्यवस्था तब धीरे धीरे हिम्मत बढ़ेगी पहले उथले पानी में कोशिश चलती है फिर आदमी गहरे पानी में उतरता है फिर अनंत गहराई में उतर जाता है गुरु किनारा है जहाँ पानी बहुत गहरा नहीं जहाँ डूबे तो भी मरोगे नहीं गुरु सिर्फ उथला किनारा है जहाँ तुम थोड़ा तैरना सीख लो तो फिर तुम अनंत गहराई की तरफ चले जाओ जहाँ परमात्मा है और जिसने तैरना सीख लिया उसके लिए गहराई से कोई फर्क नहीं पड़ता गहराई और उथले का फर्क गैर तैरने वाले को है तैरने वाले को क्या फर्क पड़ता है कि नीचे पांच मील गहराई है कि चार मील के तीन मील के दो मील सब बराबर है तैरना आता हो तो गहराई का सवाल ही मिट जाता है एक बार गुरु में श्रद्धा को थोड़ा जन्म लो तो फिर तुम अपने हाथ अनंत की तरफ बढ़ा सकते हो तो गुरु तो छोटा सा प्रयोग है श्रद्धा का और अगर तुम उससे बचे तो तुम उस बड़ी श्रद्धा में ना जा सकोगे जिसको हम परमात्मा कहते हैं और यह तो पूछो ही मत कि श्रद्धा को पैदा करने का क्या उपाय है कोई उपाय नहीं श्रद्धा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम सीख सको उसे सीखने का एक ही उपाय है और वो अनुभव है प्रेम को कोई कैसे सीखता है कहीं कोई विद्यापीठ खोले हैं जहां कोई प्रेम को सीखता है नहीं मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस बच्चे को बचपन में माँ बाप का प्रेम ना मिले वो जीवन भर फिर प्रेम नहीं सीख पाता सीख ही नहीं पाता क्योंकि उथला किनारा चुप गया फिर वो उपाय करता रहता है लाख किताबें पढ़ता है शास्त्र पढ़ता है मगर उससे कुछ नहीं होता क्योंकि पहली जो संभावना थी वो चुप गई जहां से बीजारोपण होता है बच्चा प्रेम कैसे सीखता है पहले वो मां में तैरना शुरू करता है मां उसका पहला प्रेम है इसलिए जिस व्यक्ति का संबंध अपनी मां से गड़बड़ हो गया उसके सारे जीवन के संबंध अस्तव्यस्त हो जाते हैं फिर बड़ा मुश्किल है जिस व्यक्ति का संबंध अपनी मां से ठीक न जुड़ा वो किसी स्त्री से कभी ठीक से न जुड़ पाएगा क्योंकि वो पहली स्त्री थी फिर सभी स्त्रियों में वही स्त्री बार बार मिलने वाली क्योंकि स्त्रियों का थोड़ी सवाल है स्त्री गुण का सवाल है और मां से प्रेम कैसे होता है बच्चा क्या करेगा बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता जानता भी नहीं मां उसे प्रेम देती मां के प्रेम की छाया में वो भी प्रतिउत्तर देना सीखने लगता है मां मुस्कुराती है तो धीरे दिर धीरे वो भी अपने ओंठ खींचने लगता है मां उसे थपथपाती है उसे स्पर्श करती तो वो भी मां को स्पर्श करना सीखने लगता है मां उसे कंठ से लगा लेती तो वो भी माँ को कंठ से लगाने का अभ्यास करने लगता है ऐसा प्रेम करते करते वो माँ का प्रेम सीख लेता है प्रेम की कला आ गई अब वो जीवन में बहुत प्रेम से भर सकेगा और कभी सवाल ना उठेगा पश्चिम में बड़ा सवाल उठा है प्रेम बड़ी समस्या बन गई क्योंकि माँ का प्राथमिक प्रेम ही नष्ट हो गया है कोई माँ पश्चिम में अपने स्तन से बच्चों को दूध पिलाने को राजी नहीं क्योंकि स्तन का आकार रूप रंग ढंग दूध पिलाने से बिगड़ जाता है माँ बूढ़ी मालूम होने लगती स्तन की ताजगी चली जाती तो कोई माँ स्तन से दूध पिलाने को राजी नहीं और स्तन से ही बच्चे का पहला संबंध था जो वो माँ के शरीर से जोड़ता था और मां की ऊष्मा को अनुभव करता था और मां स्तन के द्वारा ही उसे जीवन भोजन और प्रेम देती थी वो सेतु टूट गया अब ये बच्चा जीवन भर कोशिश करेगा लेकिन जहां भी कोशिश करेगा वहीं असफल होगा तब मनोवैज्ञानिक खड़े होंगे पागलखाने भरेंगे आज अमेरिका में करीब करीब सत्तर प्रतिशत अस्पतालों की जगह मन के मरीज घेरे हुए हैं और मन का एक ही रोग है अगर प्रेम ना उपलब्ध हो पाया तो मन रुगण हो जाता है अगर प्रेम उपलब्ध हो गया तो मन स्वस्थ हो जाता है वो जो पहली घटना थी पहला सूत्रपात था नदी के किनारे उथले में तैरने की जो सुविधा थी वो चुक गई अब ये गहरे में कैसे जाए अब डर लगता है मेरे पास रोज आते हैं लोग जो कहते हैं कि स्त्री से भय लगता है प्रेम करने में डर लगता है डरेंगे ही क्योंकि उनको हम सागर में बुला रहे हैं और किनारे पर चुक गए उनको किनारे पर मौका ना मिला तैरने का जैसे माँ के पास बच्चा सीखता है प्रेम का ढंग वो कोई कला नहीं है जो सिखाई जा सके माँ अपने प्रेम में उसे निमंत्रण दे देती है उस प्रेम में डूब के ही वो सीख जाता है ऐसे ही गुरु के पास व्यक्ति सीखता है श्रद्धा गुरु तुम्हें अपने प्रेम से भर देता है और कोई कला नहीं गुरु तुम्हारे बिना मांगे तुम्हें देता चला जाता है गुरु के होने के ढंग में तुम पर वर्षा होती रहती है उसके देखने में उसके बोलने में उसके चुप होने में उसकी मौजूदगी में वो चारों तरफ एक वातावरण खड़ा करता है जहाँ तुम थोड़ा तैरना सीख लो लेकिन तुम पूछते हो श्रद्धा कैसे क्या करें कुछ करना नहीं है सिर्फ थोड़ा अपने को छोड़ो गुरु बुलावा देता है थोड़ा अपने को छोड़ो थोड़ा सा तो भरोसा करो कि इस थोड़े से उथले पानी में उतर सको मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन तैरने गया था सीखने पैर फिसल गया घाट पर गिर पड़ा अभी पानी में उतरा ही ना था भागा घाट से जो गुरु सिखाने लग गया था उसने कहा कि मुल्ला कहाँ भागे जा रहे हो ऐसे तो तैरना ना हो पाएगा मुला ने कहा अब जब तक तैरना ना सीख लूँ नदी के पास ना आऊंगा ये तो जान पर खतरा वो तो बच गए अगर नदी में गिर गए होते पैर फिसला था तो गए अब तो तैरना सीख के ही आऊंगा गुरु उसने कहा कि अब तुम वहीं रहो मैं पहले वो अभी तक नहीं पहुंच पाया वो कभी नहीं पहुंचेगा क्योंकि तैरना सीख के अगर नदी में आने का नियम बनाया हो तो तुम तैरना कहाँ सीखोगे कोई घर में गद्दे तक के बिछा कर थोड़ी तैरना सीखा जाता कि अपने गद्दे पर लेटे हैं और हाथ पैर चला रहे हैं चलाते रहो उससे कुछ तैरना नहीं आ जाएगा उतरना ही पड़ेगा श्रद्धा अगर सीखनी है तो साहस चाहिए गुरु जब बुलावा दे तो रुकना मत जब गुरु निमंत्रण दे तो चले जाना जैसे जैसे रस आएगा जैसे जैसे स्वाद आएगा वैसे वैसे हिम्मत बढ़ेगी और गहरे में जाने की हिम्मत बढ़ेगी और जब उथले में इतना सुख पाओगे और उथले में ऐसा महासुख तुम्हें घेरने लगेगा जो कभी नहीं जाना तो तुम खुद ही कहोगे कि अब और गहरे में जाना है तो गुरु तो एक इशारा है और गहरे की तरफ जब तुम तैयार हो गए वो कह देगा अब जाओ गहरे की तरफ वो खुद ही तुम्हें धक्के देगा कि अब तुम गहरे की तरफ जाओ कहीं मुझे पकड़ के मत रोक जाना गुरु सीढ़ी है जिससे पार हो जाना है जिस पर पैर रखना है और जिससे पार हो जाना है गुरु एक सहारा है जिससे स्वतंत्र हो जाना है कोई गुरु तुम्हें परतंत्र नहीं कर सकता है अगर वो गुरु है क्योंकि गुरु की गुरुता इसमें है कि वो स्वतंत्र करे कोई गुरु तुम्हें पंगू नहीं बना सकता पंगू तो तुम हो गुरु तुम्हें हाथ का सहारा देगा जैसे ही तुम्हारे पैर समल जाएंगे वो अपना सहारा अलग कर लेगा ताकि तुम अपने पैरों पर चल पड़ो तो गुरु के प्रति दो धन्यवाद देता है शिष्य पहला धन्यवाद तो तब देता है जब वो उसकी पंगुता में हाथ का सहारा देता है और दूसरा उससे भी बड़ा धन्यवाद तब देता है जब उसके पैर चलने लगते हैं वो अपना हाथ खींच लेता है दूसरी घड़ी और भी बड़ी घड़ी क्योंकि पहली घड़ी इतनी बड़ी घड़ी नहीं थी सिष्य पकड़ना नहीं चाहता था ये बड़ी मजे की बात है सि पहले पकड़ना नहीं चाहता गुरु उसे पकड़ाता है फिर से से छोड़ना नहीं चाहता और गुरु उसे छोड़ाता है और जिस दिन ये दोनों कदम पूरे हो जाते हैं उस दिन द्वार खुला है उस दिन तुम तो मंदिर के पास आ गए और ध्यान का फल आत्मदर्शन है क्या ध्यान का फल नहीं है आत्मदर्शन ध्यान की गहराई फल और गहराई में थोड़ा फर्क है फल तो होता है भविष्य में बीज आज बोगे तो आज ही फल नहीं आ जाएगा लेकिन ध्यान ऐसा बीज है कि फल आज भी आ सकता है इसलिए उसे फल कहना उचित नहीं उसे गहराई कहना उचित है वो ध्यान की ही गहराई है आत्मदर्शन जिस दिन ध्यान में गहराई गह पूरी हो जाती आत्मदर्शन हो जाता है अगर तुम डुबकी आज लगा लो आज हो जाएगा कल लगा लो कल हो जाएगा वर्षों तक ऐसे बैठे सोचते विचार करते रहो कभी ना होगा ध्यान ही आत्मदर्शन है जिस दिन पूरा ध्यान हो जाता आत्मदर्शन हो गया तो ध्यान में कोई फल नहीं लगता आत्मदर्शन का ध्यान के बाहर कोई आत्मदर्शन नहीं है ध्यान की परिपूर्णता ही आत्मदर्शन है और श्रद्धा शुरुआत है आत्मदर्शन अंत है चौथा प्रश्न सक्रिय ध्यान के अंतिम चरण में एक शांति किंतु उदासी सी घेर लेती है जबकि आप उत्सव मनाने को कहते हैं इस उदासी में कैसे उत्सव मनाएं और कैसे नाचें उदासी में क्या बुराई है उदास नृत्य नहीं हो सकता और बड़ा मजा तो यह है कि अगर तुम उदास हो के नाचो तो जल्दी ही तुम पाओगे उदासी बदल गई नाच उदासी को बदल देगा इसलिए रुको मत आज अगर उदासी का क्षण है तो उदासी में ही नाचो नाच को रोको मत क्योंकि रोकने से तो उदासी गहन हो जाएगी बोझ हो जाएगी नाचने से उदासी बिखर जाएगी जैसे सूरज निकल आए और बादल हट जाएं ऐसा तुम अगर सच में नाचे तो बादल हट जाएंगे इसे तुम समझने की कोशिश करो उदास व्यक्ति नाच सकता है लेकिन नाचने वाला व्यक्ति उदास नहीं रह सकता उदासी में कोई बाधा नहीं है चलो थोड़े धीमे पैर उठेंगे घुंघर में पूरी झनकार ना आएगी ठीक सही आज ऐसा ही सही हाथ पैर पूरे उमंग से नहीं उठते हैं सुस्ती घेरे हुई है चलो ऐसा ही सही लेकिन उठाओ हाथ पैर नाचो गाओ उदास गीत गाओ मगर गाओ अगर तुमने गाया और नाचे तो तुम जल्दी ही पाओगे तुम्हें पता ही ना चलेगा कब उदासी में सुरोहा गीत उदासी को मिटा गया कब उदासी में उठे पैर नृत्य उदासी कब खो गई पता न चलेगा अचानक तुम पाओगे उदासी नहीं है अब तुम नाच रहे हो जीवन के प्रत्येक अनुभव से नृत्य निकल सकता है जीवन के प्रत्येक अनुभव को उत्सव बनाया जा सकता है और यही तो कला है धर्म की कि तुम जीवन के प्रत्येक अनुभव से तुम क्रोधित हो कोई फिक्र नहीं आज नाचो तांडव सही आज तोड़फोड़ का मन हुआ है नाचो तुम्हारे नृत्य को तोड़फोड़ होने दो मगर तुम जल्दी ही पाओगे कि नृत्य ने तुम्हारी क्रोध की ऊर्जा को निष्कासित कर दिया रेचन हो गया क्रोध विलीन हो गया झंझावात जा चुका अब तुम नाच रहे हो बड़े हल्के होकर पंख लग गए हैं तुम्हें उदासी हो या क्रोध उत्सव तो हो ही सकता है उत्सव में किसी चीज से कोई बाधा नहीं पड़ती ये गलत दृष्टि है तुम्हारी कि आज उदास है तो कैसे नाचें जब खुश होंगे तभी नाचेंगे तब तुम कभी भी ना नाचोगे क्योंकि उदास तुम आज हो इसी उदासी को तुम ढोओगे इससे खुशी कैसे निकलेगी तुम्हारी खुशी में भी उदासी का बोझ होगा तुम्हारी खुशी भी उदासी से दबी होगी तुम खुश भी होगे तो समग्रता से ना हो पाओगे तुम हंसोगे भी तो तुम्हारी हंसी पूरी न होगी पीछे पत्थरों का बोझ अटका रहेगा तुम लोगों को हंसते देखते हो कभी निरीक्षण किया बहुत कम लोग हैं जो हृदयपूर्वक हंसते हैं। मुश्किल से कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए उसके पैर छूना जो हृदय से हंसता हो बस ओठ पर ही आती है। बहुत गहरी गई तो कंठ तक जाती है लेकिन हृदय तक नहीं जाती क्योंकि हृदय में तो जन्म जन्मों की उदासी गिरी वहां से तो आ नहीं सकती हंसी वहां तो द्वार बंद है, वहां तो कभी दिया जला ही नहीं वहां तो किसी ने कभी अर्चना नहीं की धूप नहीं जलाई वहां तो सब गंदा हो गया है उस अंधेरे में तो सिर्फ सांप बिच्छू रहते हैं और इसलिए तो आदमी भीतर जाने से डरते लोग कहते हैं भीतर जाओ भीतर जाओ वो घबराते हैं भीतर जाने से क्योंकि भीतर सिवाए अंधकार के कुछ दिखाई नहीं पड़ता कबीर कहते हैं सूर्यों का सूर्य जल रहा है भीतर पर तुम जब जाते हो तो वहां अंधेरों का अंधेरा दिखाई पड़ता है कबीर गलत नहीं कहते दादू गलत नहीं कहते मगर वो अंधेरे की सीमा पार करनी पड़ेगी उस अंधेरे के मरघट में ही छिपा है सूरज और अंधेरा तुम इकट्ठा करते गए हो और तुम रोज इकट्ठा करते जा रहे उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती उदासी को इकट्ठी मत करो क्रोध को इकट्ठा मत करो नाचो और तुम पाओगे तुम हल्के हो गए न केवल मन हल्का हुआ शरीर हल्का हुआ जिस दिन कोई समाज नाचना भूल जाता है उसी दिन समाज रुग्ण हो जाता है जंगल में आदिवासी हैं नाचते है। उनके स्वास्थ्य की बात ही और रात आधी आधी रात तक नाचते तारों तरह नाचते हैं तारों के नीचे तारों की तरह ही नाचते सो जाते थके मां लेकिन उस थकान में थकान नहीं उस थकान में एक हल्कापन फिर सुबह जब आदिवासी उठता है तो उसके उठने में फर्क है तुम्हारे उठने से तुम सोते थोड़ी तुम सोते में भी सपना ही देखते हो सोते में भी तुम जागने का सारा व्यापार जारी रखते हो सोते में भी तुम वही दुख स्वप्न देखते रहते हो जो तुमने जागने में देखे वही बाजार वही मित्र वही शत्रु वही गोरख धंधा है नींद में भी तुम तड़फते ही रहते हो नींद भी तुम्हारी एक शांत घटना नहीं आदिवासियों से पूछो कि तुमने सपना देखा तुम्हें मुश्किल से कभी कोई आदिवासी कहेगा कि हां एक बार जीवन में देखा था मनोवैज्ञानिक जब पहली दफा आदिवासियों का अध्ययन करने लगे तो चकित हुए क्योंकि वो कहते नहीं उनने सपना देखा सपने की कोई जरूरत नहीं कुछ इकट्ठा ही नहीं होता सुबह वो ताजे उठते हैं पशुओं और पक्षियों की भांति और पौधों की भांति फिर दिन भर का काम है व्यवसाय है वो काम भी छोटा मोटा है भोजन के लिए छप्पड़ के लिए जीवन की उनकी जरूरतें थोड़ी हैं वो पूरी हो जाती है। सांझ फिर नाच है नाच उनकी प्रार्थना है नाच उनका धर्म सभ्यता सबसे पहले नाच को तोड़वा देती है सभ्य आदमी नाचने से डरने लगता है कोई सभ्य जाति नाचती नहीं और अगर नाचती भी है तो उसका नाच सिर्फ कामुक होता है कामुक नाच नाच का एक बहुत ही निम्नतम ढंग है मैं तुमसे कह रहा हूं उत्सव नृत्य को तुम उत्सव बनाओ मैं तुमसे कह रहा हूं वो तुम्हारे पूरे जीवन ऊर्जा का खिलाओ बन जाए फूल की तरह खिल जाए तुम एक कमल की तरह खिल जाओ पकड़ी पकड़ी खिल जाए तुम पाओगे उस नृत्य से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो गया तुम उदास कम होते हो क्रोधित कम होते हो क्योंकि तुम इकट्ठा ही नहीं करते वो कचरा तुम नाच में फेंक देते हो तुम्हारे हाथ में एक कीमिया लग गई एक तरकीब जिससे तुम लोहे को सोना बना लेते हो जिससे तुम व्यर्थ को सार्थक बना लेते हो हर नाच के बाद तुम पाओगे तुम इतने ताजे होकर वापस आए जैसे भीतर का एक स्नान हो गया तो मत रुको इस कारण की कभी उदासी मालूम पड़ती सच तो यह है कि मेरे अनुभव में अनेक लोगों को निरीक्षण करने से यह पता चला कि तुम शांति से इतने अपरिचित हो गए हो कि जब शांति आती तो तुम समझते हो कोई ये उदासी तुम शांति भूल ही गए याद ही नहीं कि शांति का गुणधर्म क्या है शांति के निकटतम जो तुम्हारी अनुभूति है वो उदासी की है बस तो जब शांति पहली दफा उतरती तुम समझते हो ढीले ढाले उदास हो गए एक्साइटमेंट नहीं है उत्तेजना नहीं है उदास हो गए सुख के नाम पर तुमने उत्तेजना जानी और शांति के नाम पर तुमने उदासी जानी तुम्हारा जीवन बिल्कुल झूठा है तुम नकली सिक्कों में जी रहे हो इसलिए तुम्हारी व्याख्या मैं समझता हूं कि तुम्हारी व्याख्या ब्रांड है लेकिन तुम भी क्या करोगे तुम उसी से तो पहचानोगे नए अनुभव को जो तुम्हारा पिछला अतीत का अनुभव रहा है ज्ञात से ही तो तुम अज्ञात की लक्षणा को जानोगे तुम उदासी जानते हो तो जब भी तुम शांत होते हो तुम्हें उदासी पकड़ लेती वो उदासी नहीं एक नई घटना का विभाव हो रहा है तुम्हारे भीतर शांति घनीभूत हो रही है और अगर तुम समझ जाओ कला को तो तुम हर उदासी को शांति में रूपांतरित कर सकते हो और अगर तुम न समझो तो हर शांति को तुम उदासी समझो और उससे छूटने का उपाय करोगे ध्यान तुम्हें जो दे जाए कोई फिक्र नहीं कि वो क्या है सर्द मत लगाओ कि हम कब नाचेंगे ध्यान तुम्हें जो दे जाए समझो कि परमात्मा का वही प्रसाद है आज के दिन नाचो कल सांझी में कह रहा था कि एक सूफी फकीर निरंतर कहा करता था कि परमात्मा तेरा धन्यवाद अहो भाग्य मेरे कि जब मेरी जो जरूरत होती तू तत्क्षण पूरी कर देता है उसके शिष्य उससे धीरे धीरे परेशान हो गए थे ये बात सुन सुन के क्योंकि वो कुछ देखते नहीं थे कि कौन सी जरूरत पूरी हो रही फकीर गरीब था शिष्य भूखे मरते थे कुछ उपाय न था और ये रोज सुबह सांझ पांच बार मुसलमान फकीर पांच बार प्रार्थना करे और पांच बार भगवान को धन्यवाद देता और ऐसे अहोभाव कि शिष्यों को लगता है यह भी क्या मामला है एक दिन हद हो गई यात्रा पर थे तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे तीन दिन से भूखे प्यासे थे एक गांव में सांझ थके मांधे आए गांव के लोगों ने ठहराने से इंकार कर दिया तो वृक्षों के नीचे भूखे थके मांदे पड़े और आखिरी प्रार्थना का क्षण आया कोई उठाने? क्या प्रार्थना करनी किससे प्रार्थना करनी हो गई बहुत प्रार्थना क्षण नहीं था प्रार्थना का लेकिन गुरु उठा उसने हाथ जोड़े वही अहोभाव कि धन्यवाद परमात्मा जब भी मेरी जो जरूरत होती तो तभी पूरी कर देता है एक शिष्य बर्दाश्त न हुआ उसने कहा कि बंद करो बकवास ये हम बहुत सुन चुके अब आज तो ये बिल्कुल ही असंगत है तीन दिन से भूखे प्यासे छप्पर सिर पर नहीं ठंडी रेगिस्तानी रात में बाहर पड़े किस बात का धन्यवाद दे रहे हो उस फकीर ने कहा आज गरीबी मेरी जरूरत थी आज भूख मेरी जरूरत थी वो उसने पूरी की आज नगर के बाहर पड़े रहना मेरी जरूरत थी आज गांव मुझे स्वीकार न करे ये मेरी जरूरत थी और अगर इस क्षण में उसे धन्यवाद ना दे पाया तो मेरे सब धन्यवाद बेकार हैं क्योंकि जब वो तुम्हें कुछ देता है जो तुम्हारे मन के अनुकूल है तब धन्यवाद का क्या अर्थ जब वो तुम्हें कुछ देता है जो तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं है तभी धन्यवाद का कोई अर्थ है और जब उसने दिया है तो जरूर मेरी जरूरत होगी अन्यथा वो देगा ही क्यों आज यही जरूरी होगा मेरे जीवन उपक्रम में मेरी साधना में मेरी यात्रा में कि मैं आज भूखा रहूं कि गांव अस्वीकार कर दे कि रेगिस्तान में खुली रात ठंडी रात पड़ा रहूं आज यही थी जरूरत और अगर इस जरूरत को उसने पूरा किया और मैं धन्यवाद ना दू तो बात ठीक ना होगी ऐसे व्यक्ति को ही परमात्मा उपलब्ध होता है तो तुम जब उदास हो तो समझना कि यही थी तुम्हारी जरूरत आज परमात्मा ने चाहा है कि उदासी में नाचो पर नाच नहीं रुके धन्यवाद बंद ना हो उत्सव जारी रहे